भागवत कथा दशम स्कंध उत्तरार्ध श्री सुखदेव जी कहते हैं परिक्चेद जरासंध ने उन लोगों की आवाज़ सूरज सकल और कलाइयों पर पड़े हुए धनुष की प्रत्यंचा की रगड़ के चिन्हों को देखकर पहचान लिया कि ये तो ब्राह्मण नहीं क्षत्रिय हैं अब वह सोचने लगा कि मैंने कहीं न कहीं इन्हें देखा भी अवश्य है फिर उसने मन ही मन यह विचार किया कि ये क्षत्रिय होने पर भी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 इस शरीर से जो विपुल यश नहीं कमाता और जो छत्री ब्राह्मण के लिए ही जीवन नहीं धारण करता उसका जीना व्यर्थ है परीक्षित जरासंध की बुद्धि बड़ी उदार थी उपरयुक्त विचार करके उसने ब्राह्मण वेशधारी श्री कृष्ण अर्जुन और भीमसेन से कहा ब्राह्मणों आप लोग मनचाही वस्तु मांग लें आप चाहें तो मैं आप लोगों को अपना सिर भी दे सकता हूँ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 चट चटा रहे हों या बड़े जोर से बिजली तड़क रही हो जब दो हाथी क्रोध में भरकर लड़ने लगते हैं और आग डालियां तोड़ तोड़ कर एक दूसरे पर प्रहार करते हैं उस समय एक दूसरे की चोट से वे डालियां चूर चूर हो जाती हैं वैसे ही जब जरासंध और भीमसेन बड़े वेग से गधा चला चलाकर कर एक दूसरे के कंधों कमरों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 दोनों वीर रात के समय मित्र के समान रहते और दिन में छुटकर एक दूसरे पर प्रहार करते और लड़ते महाराज इस प्रकार उनके लड़ते लड़ते सत्ताईस दिन बीत गए प्रिय परीक्षित अट्ठाईसवें दिन भीमसेन ने अपने ममेरे भाई श्री कृष्ण से कहा श्री कृष्ण मैं युद्ध में जरासंध को जीत नहीं सकता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 इस प्रकार चीड़ डाला जैसे गजराज वृक्ष को की डाली चीड़ डाले लोगों ने देखा कि जरासंध के शरीर के दो टुकड़े हो गए हैं और इस प्रकार उनके एक एक पैर जांग अंडकोश कमर पीठ स्तन कंधा भुजा नेत्र भौ और कान अलग अलग हो गए हैं बगधराज जरासंध के मृत्यु हो जाने पर वहां की प्रजा बड़े जोर से हाय हाय पुकारने लगी